प्रेमी जनों भगवान राम आजकल पंचवटी में विराजमान थे एक दिन सहसा ही वहाँ पर आ निकली रावण की भगनी शोभ न होता है अब वो ही चरित्र तू राम अवतार हुआ उसने आते ही रघुबर से कुछ भी किया, कुछ छेड़ करी, प्रभु आ गया से लाल ने और कर दी शुकन था की ये दशा देखकर, उसके भाई खर और दुष्ण ने भगवान पर आक्रमण किया परंतु थोड़े ही समय में सब मारे गए तब शुकन रामण के पास पहुँची सब हाल सुनते ही रामण ने पहुँच मारी जो कुछ करना था समझाया और बना से सोने का मृग फिर पांच बटी को भिजुआ सीता जी स्वर्ण मृग को देखते ही बोले स्वामी देखो ये सोने का कैसा सुंदर मृग आया है कर कर्पाचर मुझका ला दो ये मेरे मनो अति भाया है भगवान ने बहुते रक्म उठाया परंतु पिताजी ने एक मानी तब प्रभु लच कहा समूह धारी विभनो के रिश् सीता बुद्धि देवक बल का समय निज्जनो आश्रम से बहुत दूर जाकर भगवान श्री राम ने उस मायावृत का वध किया मृत में उसने हा लक्ष्मण का शब्द किया जिसको सुनकर पीता जी घाकर बोली सुन रहे हो शब्द लक्ष्मण नाथ का कर रहे हैं दुख में तुम सात का है बस उन पर कोई संकट पड़ा जाब ठीक रही जाब जाने क्या हुआ कितना समझाने को सीता जी न माने तब एक लकीर खींच तथा तो उसके बाहर न आने को कहकर लक्ष्मण जी चले गए उनके जाते ही करिया ने कभी चतुराये मांगे वो देख जाए और जो है सीता जी लकीर के बाहर निकली ग्रामक कर ऐसी प्रगट निज रूप अरुण बरूबस यही उठा न नव मार्ग से लंका पहुंचा जा